नमो नमो नमो नमो भगवते भगवते भगवते भगवते श्रेदृष्णनाम षम जे खे शे पाषंडे दौंडे तारे जम क्र क्रो अश्वेध यज्ञ करना एक बार कृष्ण नाम बोलने के समान है जो ऐसा कहते हैं वो व्यक्ति फखंड है और यमराज से दंडित होते हैं ये श्री चेचा का प्रमाण है आज सुबह भी श्रीनाथ भागवत पाठ में हम ऐसे विचार किया है तो यज्ञ अन्य अन्य प्रकार होते हैं जिसमें अश्वमेध यज्ञ एक महान याज्ञ है शत अर्थात एक सौ अश्वमेद यज्ञ करने से एक व्यक्ति अधिकार मिलते इंद्र पद प्राप्त होना तो so, केवल बड़े बड़े राजा अश्वेद यज्ञ कर सकते परंतु शास्त्र का प्रमाण है कि कोटि अर्थात एक क्रो न बहुत अश्वेद यज्ञ करना एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने के समान नहीं है अर्थात एक बार कृष्ण नाम बोलना क्रो क्रो बार बावेद यज्ञ करने से अधिक है तो सब यज्ञ का अर्थों है यज्ञ विष्णु की प्रसन्नता और अश्वेद यज्ञ आयोजन करने में बहुत कुछ करना है और बहुत लोगों की सहायता होना चाहिए और सब पुण्यशाली होना चाहिए कोई पापी लोग तो अश्वेध यज्ञ नहीं कर सकते आज कल एक फैशन जैसे है कुछ लोग तो कहते हुए यज्ञ बनाते हैं परंतु कोई वैदिक विचार विमर्श के अनुसार कोई पर्याप्त पुण्यशाली नहीं है यज्ञ करने के लिए और कृष्ण नाम उसमें क्या प्रयत्न होते तो कुछ भी नहीं है खाली मुहुलना और कृष्णा कृष्ण कृष्ण उसमें कुछ कठिनाई नहीं है परंतु शास्त्र का विचार और शास्त्र का विचार का मतलब सत्य है कि कोटि कोटी एक कृष्ण नाम समय कहे पाषणी दंडे तारे जम तो कैसे होते हैं? दोनों का उद्देश्य है विष्णु प्रीति और एक है अश्वे उसमें बहुत प्रयत्न प्रयास करना है बहुत लोगों का प्रयत्न करना है और केवल पुण्यशाली लोग कर सकते और कृष्ण नाम कोई भी बोल सकते और वास्तव में केवल जो पुण्यशाली है कहते है जो पापी और कृष्ण नाम कहते है तो कृष्ण नाम खेलने से तो और भी पापी नहीं है तो दोनों का उद्देश्य है भगवान कृष्ण की संतुष्टि तो क्यों यज्ञ कोटि करना तो एक एक बार कृष्ण नाम उच्चारण करने के समान नहीं है ऐसे होते है क्यों तो दो मुख्य कारण है एक है कि सामान्यता आश्रम यज्ञ करना है विष्णु संतुष्टि के लिए परंतु उसमें मिश्रित उद्देश्य है कि विष्णु संतुष्ट होने से हम विष्णु का आशीर्वाद मिलेंगे जिससे हम सुविधाएं मिलेंगे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तो ये शुद्धा भक्ति नहीं है और कृष्ण नाम उच्चारण में ऐसे उदेश्य नहीं होना चाहिए वास्तव कृष्ण कीर्तन में आज सुबह उसका विश्लेषण किया था कि वास्तव कीर्तन में विष्णु गुणगान के अलावा और कुछ भी उद्देश्य नहीं हो सकते तो अगर कुछ दूसरा उद्देश्य है तो वो वास्तव कीर्तन नहीं है और दूसरा एक कारण है कि भगवान कृष्ण एक व्यक्ति है और सभी व्यक्ति के व्यक्तिगत फसंद और नापसंद होता भगवान श्री कृष्ण विशेषकर अपना नाम सुनने में बहुत होते हैं। <laughs> तो अगर कोई ऐसे धूमधाम से अष्टम याज्ञ बनाते हैं तो विष्णु भगवान अच्छा लगता है लेकिन उससे और भी अच्छा लगते उनका नाम सुनना अगर कोई दूसरे उनका नाम खेत है भगवान कृष्ण संतुष्ट होते तो कृष्ण नाम यज्ञ करना चाहिए ये सब गुरुको का प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चे तो सदचरित्रवान हो कृष्ण भक्त हो विद्वान होंगे विद्वान का मतलब विद्या से, अविद्या से नहीं बहुत से लोग आजकल तो विद्वान होते हैं किस प्रकार की विद्या से अविद्या से। उनके मस्तिष्क में बहुत अविद्या है और ऐसे लोग आजकल विद्वान बोलते तो है तो अविद्यावान है ऐसे तो विद्वान होना चाहिए मतलब शास्त्रविद होना चाहिए तो ये सब के सबके अतिरिक्त विशेषकर ऐसा होना चाहिए कि ये बच्चे तो नाम रुचि मिलेंगे अगर और कुछ दूसरा भी नहीं कर सके, अगर विद, विद्वान नहीं होते अगर चरित्रवान नहीं होते तो उनको खुश नाम रुचि होना चाहिए और उससे वे विद्वान होंगे और उससे ही चरित्रवान हो गए क्या है ये चरित्र आगार वो ऐसे सब भाद्र व्यवहार करते है लेकिन विष्णु नाम में रुचि नहीं है तो क्या लाभ होता है? और आगारो खरख कर व्यवहार करता है लेकिन क्रिस् नाम में रुचि होते है तो वो बड़ा लाभ है तो पूर्व जन्मो का काम करने से अगर वो संस्कार है कि एक व्यक्ति का चरित्र आदर्श नहीं है परंतु उसकी नाम रुचि है तो सब दोष जो है तो ठीक हो जाएगा और अगर कोई भी तो देवता जाए सही चरित्रवान है परंतु नाम रुचि नहीं है तो कुछ खसला नहीं है उसका तो यही सब समझना चाहिए कृष्ण नाम करो भाई और सब नीचे पले बारे फट नाहे जो माचे पीछे आत्मराक्षा के लिए हरि नाम करना चाहिए और उसके यात्र कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए तो सब कुछ संपूर्ण होते कृष्ण नाम है साध्य साधन तप्त जैसे खिचु सक हरिनाम संकीर्तन है मिले बैसको सब कुछ साध्य तत्व साध्य तत्व साधना सब कुछ पूर्ण होते है हरिनाम संकीर्तन में तो शिक्षा प्रदान करने के साथ आपको ज्यादा कीर्तन करना चाहिए हरी नाम कीर्तन करो बहुत और ऐसे सुर तो इतना कठिन होने का जरूरत नहीं है तो सरल सुर में गो कृष्ण राम विशेषकर महामंत्र हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आप अगर और कुछ भी नहीं करेंगे परंतु दिन रात हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं आपका पूरा प्रयत्न पूर्ण होगा तो फिर भी शिक्षण होना चाहिए प्रशिक्षण होना चाहिए इसलिए गुरुकुल स्थापित है परंतु यही समझना चाहिए कि सब शिक्षा का सार है कृष्ण नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे